देखते हुए अलर्ट हो गई वो इधर उधर नजर डालते हुए इस गोली की आवाज के सोर्स को जानने की कोशिश करने लगी तभी कुछ लोगों के चलने की आवाज उसे सुनाई पड़ी उसी मिनट में विक्रांत और नैना को चारों तरफ से काफी सारे लोगों ने घेर लिया ऐसा लग रहा था कि ये सब लोग गुरुजी के ही आदमी थे जो कि अब उसकी मदद के लिए यहाँ आए हुए थे उन सभी ने अपने हाथों में गन और बाकी के हथियार लिए हुए थे इन लोगों ने विक्रांत और नैना को इस तरह से घेर रखा था कि इनके पास अब भागने का भी रास्ता नहीं बचा था अब तो लग रहा था कि नैना और विक्रांत के लिए यहाँ से बचकर भागना काफी मुश्किल था इन लोगों के ग्रुप के साथ दोनों ओल्ड एक्सपर्ट प्रोफेसर त्यागी और मुकेश रस्तोगी भी खड़े थे इन दोनों के चेहरे का डरा हुआ एक्सप्रेशन कुछ भी ठीक होने का संकेत नहीं दे रहा था इन लोगों के चेहरे को विक्रांत बड़े ध्यान से देखने की कोशिश कर रहा था इनके चेहरे विक्रांत को कुछ पहचानने से लग रहे थे भले ही ये लोग विक्रांत को नहीं पहचान रहे थे लेकिन विक्रांत को ना जाने क्यों ऐसा लग रहा था उनकी तरफ ध्यान से देखने के बाद विक्रांत को याद आया कि इन लोगों को तो उसने अपने अदृश्य कैमरे की मदद से देखा था जब विक्रांत ने फूल मंडी के बारीक पर अदृश्य कैमरा फिक्स किया था और जब वो अस्पताल में भर्ती था तब वहां पर ये लोग उसके चारों तरफ खड़े थे ओ, तो ये सब तारिक के दोस्त हैं लेकिन ये यहाँ क्या कर रहे हैं विक्रांत मन ही मन सोचने लगा विक्रांत ने बिल्कुल सही पहचाना था ये सब तारिक के ही साथी थे उनके यहाँ खड़े होने के कुछ पल बाद ही सफेद रंग का सूट पहने हुए तारिक भी यहाँ आकर खड़ा हो गया उसके साथ दोनों ओल्ड एक्सपर्ट भी थे साथ में इन लोगों ने गुरु के गैंग के दो आदमियों को भी पकड़ रखा था उन दोनों की हालत बेहद खराब हो रखी थी और वो सिर्फ जिंदा लाश बने हुए थे विक्रांत को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये अब यहाँ पर क्या करने आया हुआ है तारिक की तबीयत अभी भी ठीक नहीं हुई थी उसके चेहरे से ही लग रहा था कि अभी भी वो बीमार है लेकिन फिर भी वो यहाँ जंगल में पहुंचा हुआ था ये देखकर विक्रांत को थोड़ा अजीब लग रहा था जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है वरना ये आदमी इस हालत में यहाँ बिल्कुल न आता इसका इरादा बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा था ये अपने सभी आदमियों को लेकर यहाँ आया हुआ है और इसे यहाँ के बारे में पता कैसे चला कहीं ये हमारा पीछा तो नहीं कर रहा था लेकिन मैंने तो विजुअल डिटेक्टर चालू किया हुआ था अगर ये मेरे पीछे आ रहा था तो मुझे जरूर पता चल गया होता कहीं तारिक और गुरुजी आपस में मिले हुए तो नहीं है ये दोनों एक ही गैंग के तो नहीं है लेकिन अगर ऐसा है तो फिर तारिक ने गुरुजी के आदमियों को इस तरह बंधक क्यों बना रखा है खो खो तारीख ने खाँसते तो हुए बोलना शुरू किया अरे विक्रांत सर आप यहाँ गजब का इतफाक है आप यहाँ मिल गए इतफाक ये सवाल तुमसे करना चाहिए विक्रांत ने जवाब दिया और फिर वो चारों तरफ नजर घुमाते हुए स्थिति का जायजा लेने लग गया अरे अरे वैसे आप बहुत कमाल के आदमी तारीख ने कहा मैं सच में आपके टेनेंट का गुलाम ही हो गया हाँ विक्रांत को समझ नहीं आ रहा था वो इस वक्त तारीख से कई सारे सवाल करना चाहता था लेकिन तारीख ने विक्रांत को बोलने का मौका ही नहीं दिया बल्कि वो जमीन पर घायल पड़े गुरुजी की तरफ देखकर कर बोल पड़ा वाह गुरु जी धन्य है आपसे आप दोबारा मिलकर तो मेरा जीवन तर गया <laughs> तारीख ने बनावटी हसी हंसते हुए कहा गुरु जी ने तारीख की तरफ ध्यान से देखा वो कुछ बोलना चाहता था लेकिन उसके मुंह से अब तक इतना खून बह चुका था कि उसके लिए कुछ भी बोलना मुश्किल हो रहा था वो जमीन पर पड़े पड़े सिर्फ तारिक की तरफ देखता रहा अरे अरे कष्ट मत कीजिए बिल्कुल कष्ट मत कीजिए आप आराम से पड़े रहिए आपकी जान बड़े कीमती है गुरुजी जी ने फिर से मुस्कुराते हुए कहा कोई जल्दी नहीं आराम से बात करेंगे इतने दिन बाद आपके दर्शन हुए तो फिर अच्छे से बात करेंगे न वैसे गुरुजी मैं आपके काम करने के का तरीके से बड़ा प्रभावित हूँ नीचे देखा मैंने वहाँ उधर काफी सारा सामान पड़ा था आपका ड्रोन कैमरा रिमोट बम ओहो क्या बात है यकीन नहीं होता कि आजकल के समय में चोर भी इतने एडवांस हो गए सॉरी सॉरी आपको नॉर्मल चोर कहना तो बेजती हो गई मतलब सुपर टेलेंटेड चोर <laughs> तुम तुम कौन हो गुरु ने दर्द से कराहते हुए बड़ी मुश्किल से बोलते हुए कहा अरे अरे आपने पहचाना नहीं मुझे तारीख ने फिर से चेहरे पर बनावटी मुस्कुराने कोई नहीं हूँ बस अपना एक भक्त समझ लीजिए जिसको आपके दर्शन हो गए और उसका जीवन तर गया <laughs> जैसे ही तारीख ने यह कहा गुरु जी के आदमियों के हाथ बांधने शुरू कर दिए और फिर उसके बाद दोनों ओल्ड एक्सपर्ट के हाथ पे बांधने लगे ये क्या कर रहे हो तुम तुम भूल गये हो क्या मुझे विक्रांत ने मनी मन सोचते हुए कहा याद दिलाऊ क्या फिर से लेकिन विक्रांत ने किसी तरह से खुद को संभालते हुए कहा ये क्या कर रहे हो तारिक? विक्रांत ने आगे पुलिस वाले यहाँ तारिक को अरेस्ट करने के लिए आए हुए थे और यहाँ हम लोग ओल्ड एक्सपर्ट्स को बचाने की कोशिश कर रहे थे ऐसी सिचुएशन में तुमने खुद अपने साथियों के साथ यहाँ आकर हमारी मदद करने की कोशिश कर रहे हो ऐसा क्या है विक्रांत जानता था कि तारीख का इरादा ठीक नहीं है वो यहाँ किसी गलत मकसद ऐसी आया हुआ है इसीलिए वो जान ऐसा बोल रहा था ताकि तारीख को वो खुश कर सके विक्रांत सर ये तो आपकी महानता है कि आप मेरे बारे में इतना अच्छा सोचते हैं। तारिक ने मुस्कुराते हुए लेकिन सर, मैं इतना भी शरीफ नहीं हूँ ज्यादा शराफत से भगवान नाराज हो जाते है न मतलब ने कन्फ्यूज होते हुए कहा देखो तारीख इन लोगों ने पुलिस वालों को बम से उड़ा दिया है जिंदा ही बम मार दिया इन्होने अब हम लोग इन्हें पकड़ने के लिए आए हुए है अब तुम हमारे बीच में मत पड़ो समझे और तुम यहाँ खजाना लेने आये हो क्या देखो मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि पहले से ही ये लोग यहाँ खजाना ढूंढ रहे थे लेकिन इनको यहाँ कुछ नहीं मिला और तुम्हें भी नहीं मिलेगा सो प्लीज हमारे रास्ते में मत आओ। पुलिस को अपना काम करने दो तुम्हारे बीच में मैं तुम्हारे बीच में क्यों ने कहा और फिर अचानक से उसकी आंखों में थोड़ी अजीब सी हरकत होते देखी जा सकती थी फिर उसने अपना दाहिना हाथ पीछे की तरफ फैलाया और फिर एक आदमी ने उसके हाथ में काले रंग का एक क्रॉस रख दिया ये क्रॉसबो काफी छोटा सा था इस वक्त वहां घायल पड़े गुरुजी के गैंग का एक आदमी उठने की कोशिश कर रहा था वो हिलते डुलते हुए उठ रहा था। इस में जहर मिला हुआ था। और जैसे उस आदमी के बहां में लगा वो फिर से चित्त होकर पड़ गया अब उसके अंदर दोबारा उठ खड़े होने की हिम्मत नहीं बची थी अब शायद कुछ ही पलों में उसकी मौत हो जाने वाली थी तुम विक्रांत ने चिल्लाते हुए कहा तुम चाहते क्या तारीख ने फिर से हंसते हुए कहा आज आप पुलिस वाले और ये गुरुजी के आदमी आपस में भिड़ रहे थे और आप दोनों की लड़ाई में दोनों तरफ के लोग मारे गए दरअसल जब जंगल में दो कुत्ते लड़ रहे होते हैं, तब तक शेर छुप कर उनकी लड़ाई देखता है और जब ये कुत्ते आपस में लड़कर घायल हो जाते है तब शेर अपने शिकार पर निकलता है तारिक ने हंसते वे दरअसल ये कहानी मैंने खुद ही बनाई है और ये शेर न मैं हूँ विक्रांत ने तारीख और उसके आदमियों को बड़े ध्यान से घूरना शुरू किया उसने देखा कि तारिक के सभी आदमी काफी सारे हथियार से लैस है उन सभी के पास गन और राइफल होने के साथ ही चाकू छुरी और रस्सी आदि भी था विक्रांत ने अंदाजा लगा लिया था कि किसी भी हालत में वो इन लोगों के साथ भिड़ नहीं सकता है इन लोगों के आगे वो और नैना थोड़ी देर भी नहीं टिकते है